समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस कार्यक्रम में कुछ ख़ास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बहुत ही अच्छी तरह से उनका जो चिंतन मनन है इस विषय पर पर्यावरण पर हम लोग जब बात करते हैं उनसे सुनते हैं काफ़ी अच्छा लगता है और आजकल जिस तरह से हम लोग चारों तरफ देखते हैं तो हमारे आँखों के सामने सिर्फ सीमेंट और ईंट के दीवारें दिखते हैं और जिन चीजों को हम देखना चाहते हैं हमारी आंखें जिनके लिए तरसती हैं वो है पेड़ पौधे और पहाड़ ये सारी चीजें शायद हम उनसे दूर होते जा रहे हैं अब फिर से हमें एक बार इन सारी चीजों को देखना है और इन सभी चीजों के साथ हमारा जीवन बने हम उनके साथ जुड़े रहें ये कैसे हो सकता है इस विषय पर हम लोग बात करते हैं तो आज के इस विशेष समय की मांग को बाबा साहेब बिड़वे हमारे बीच में है और पिछली बार भी हमने बहुत अच्छी तरह से नेचुरल रिसोर्सेस पे बातें की थी बहुत अच्छे छोटे छोटे टिप्स उन्होंने बताया था कि कैसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस को बचा सकते हैं उसके बारे में हमने बात की थी तो आज फिर से एक बार बाबा साहेब बिरबे सर को हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से बाबा साहेब जी का बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में थैंक यू थैंक यू तो वाहिए सर स्वागत करती हूँ मैं कहूंगा कि आज जिस तरह से हम लोग दो विषय पे बात करेंगे यानी एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन नेचुरल डिजास्टर आपदा जिसको कहते हैं कुदरती आपदा जिसको कह सकते हैं कैसे हम लोग निजात पा सकते हैं क्या टेक्निक्स हो सकते हैं क्या इंडिविजुअल तौर पे हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर्स कैसे होते हैं इसका कारण क्या है वो आपसे जानना चाहूंगा मैं नैसर्गिक जो आपदाएं है नैसर्गिक आपदाएं मुझे लगता है कि दस फीसदी ही नैसर्गिक होती है और करीब नब्बे प्रतिशत जो मानव निर्मित होती है जैसे हम बांध बांधते बड़े बड़े अगर बड़े बड़े बांध बांधेंगे तो नेचुरल है कि जो हमारी पृथ्वी है उसका इंबैलेंस हो जाता है अगर हम पानी में एक आधी लकड़ी रखेंगे और दूसरे टोक पे अगर लकड़ी को दबाएंगे तो दूसरा वाला हिस्सा आगे आ जाता है तो सेम थिंग है जो पृथ्वी के अंदर जो लावा है इट इज इन द लिक्विड फॉर्म और जब बड़े बड़े बांध हम बांधते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग बांधते हैं जो आज निर्माण हो रहा है तो उसकी वजह से भी जो नैसर्ग आपदा है भूकंप हो सकता है दूसरी बात है कि जो बाढ़ है जो बाढ़ आती है ठीक है ये नैसर्गिक आपदा है लेकिन नाइन्टी जो बाढ़ आती है जो भी नुकसान होता है आजकल खेती नुकसान होता है मिट्टी बह जाती है मानवों का नुकसान होता है आदमी भेक जाते हैं जानवर तो ये इसके लिए भी नब्बे हमारी तो, नदी है तो नदी को हर साल बढ़ाती है इसका अभी प्रमुख कारण है कि पिछले पच्चीस तीस सालों में हमने हिमालय में जितने पेड़ थे बहुत सारे पेड़ हमने काटे है और जब हम पेड़ काटते हैं तो नीचे वाली जो मट्टी है वो खुली हो जाती है उसको संरक्षण नहीं होता है और जब भी बारिश आ जाती है तो ये सब मिट्टी भाई के हिमालय से पूरी वो महपुत्रा नदी कर इकट्ठा हो चुकी है और इसका कारण है कि जो नदी का जो पात्र जो डेप्थ है वो डेप्थ कम हो चुकी है और इससे पानी उतना नदी एकोमोडेट नहीं कर पा रही है और जब नदी की जो गहराई है अगर वो कम हो जाए तो मुझे लगता है कि ये सब पानी आजू में फैल जाएगा और पूरा नुकसान हो रहा है अब ये हो गया बाढ़ के बारे में अगर हम भूकंप के बारे में कहेंगे या और साइक्लोन जो आते हैं वाक चक्र हम कहेंगे आजकल वाक्यक्र का भी प्रमाण उसकी फ्रीक्वेंसी है बढ़ चुकी है उसकी तीव्रता जो इंटेंसिटी हम कहेंगे कि जब वाद हो जाता है तो जब उसकी जो हवा की जो स्पीड है अगर वो हवा की स्पीड अगर हम पिछले पचास साल में अगर काउंट करेंगे तो आजकल उसकी स्पीड भी बहुत बढ़ चुकी है अभी वाद चक्र आजकल ज्यादा क्यों निर्माण हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को ज्यादा है अगर उसकी वजह से नुकसान क्यों अभी अमेरिका में वाद चक्र आ चुका है तो इतना नुकसान हो रहा है कि हम इमेज नहीं कर सकते इसका कारण है कि जब पृथ्वी के ऊपर जो भी तापमान है हर खंड का है हर कॉन्टिनेंट का है हर जगह अगर उसमें ज्यादा ज्यादा वेरिएशन हो, हो रहे हैं और वेरिएशन की वजह से आजकल बड़े पैमाने पे वाक भी निर्माण हो रहे हैं उसकी इंटेंसिटी या हवा की जो गति है वो तो गति भी बढ़ रही है और आगे चलकर तो ऐसा हो जाएगा कि आजकल देखो अगर हवा में गाड़ियां भी उड़ जा रही इतनी स्पीड है इसके आगे हो जाएगा कि मकान भी गिर जाएगा और मकानों का भी नुकसान हो सकता है इतना स्पीड हो जाएगा इसके लिए हम खुद मानव जिम्मेदार है क्योंकि हमने पूरा यानी जो पेड़ का है उसके बाद हम आजकल पेट्रोल डीजल इतने बड़े पैमाने पर जला रहे उसकी भी ऊर्जा अभी पृथ्वी में पर्यावरण में आ चुके है पेड़ काटने की वजह से तापमान बढ़ रहा है अलग अलग जगह पर हम अलग अलग प्रकार के केमिकल्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही तो मुझे लगता है की आज अभी मुंबई में रह रहा अभी कल इतना तापमान था कि लगता था कि यह समर है जैसा अप्रैल मई में, में जैसा तापमान होता है तो, तो ये टेम्परेचर अभी मुंबई इलाके में महाराष्ट्र में हो रहा है तो हम कहाँ हैं जो अक्टूबर हीट होने वाली थी अक्टूबर की हीट अगर सितंबर में हो रही है बारिश अगर शिफ्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि अभी मानव ने या हम सब लोगों ने इकट्ठा होकर इसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए और हर एक आदमी ने उसकी तरह कुछ ना कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर मुझे लगता है कि हम सभी लोग इन चीजों को फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा जो सीजनेबल जो फ्लक्चुएशन है वो हो रहे हैं और बारिश के समय में बारिश के बजाय इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है कि जिसका हम लोग अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में काफी जो चीजें हैं हम लोग महसूस तो कर रहे हैं लेकिन बात आती है कि फिर इसको कैसे रोका जाए आ, इसके लिए देखिए हर आदमी का कंट्रीब्यूशन चाहिए हर आदमी अभी हमारे देश में एक सौ करोड़ लोग हैं जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा कि अगर हर आदमी कहेगा कि नहीं भैया इतना पर्यावरण का नुकसान हो चुका है उसके अंदर इम्बेलेंस हो चुका है ये हम भुगत अभी वीटनेस है जो वाचक होगा या भी अचानक बाढ़ आ जाती है दो साल पहले मच्छमे इतने ओले गिर गए थे अनसीजनल रेनफॉल वागे अगर अनसीजनल आ जाती है तो क्या हो जाता है वो नुकसान ये सब वीटनेसेस है फिर भी मुझे लगता है कि आदमी इसकी तरफ आ, नहीं रहा है सोचना चाहिए और अपनी तरफ से जितना भी कंट्रीब्यूशन है सबसे पहला तो हम करना चाहिए कि पेड़ जो है पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि अगर पेड़ है तो मिट्टी बचेगी पेड़ है तो बारिश आएगी जाएगी एक मैं एग्जाम्पल दे तो कि राजस्थान में आ, बारिश कम होती है और हम महाराष्ट्र में आइए बेड़गांव में आइए कर्नाटक है हमारा नागपुर चंद्रपुर है पेड़ ज्यादा इसलिए बारिश ज्यादा है क्योंकि पेड़ है तो लोकल जो आर्द्रता है वो बढ़ जाती है और जब बादल आ जाते हैं बादल में परसेंट ह्यूमिडिटी होती है और लोकल ह्यूमिडिटी अगर तो हंड्रेड परसेंट ह्यूमिडिटी होने के बाद बारिश आ जाती तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेड़ लगाना है और थर्टी थ्री नहीं फिफ्टी परसेंट जगह पर पेड़ लगाना चाहिए ये सबसे बात है दूसरी बात मैं कहूंगा कि अगर पर्यावरण अगर अगले जो जनरेशन है अगले जो पीढ़ी है हमारी उसके लिए अगर कुछ रखना है तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए एक तो अः अभी देखो पैदल चलने के लिए लोग एक फरलंग दो फरल पैदल नहीं चल रहे गाड़ी जा रहे या रिक्शा करके जा रहे तो इसकी वजह से क्या हो रहा है एक तो पेट्रोल डीजल जल रहा है एक तो धुआं आ रहा है एक तो हवा का प्रदूषण हो रहा है और दूसरी बात है की आदमी लेजी बन रहे अगर अगर हम रिक्शा नहीं पकड़ेंगे या ऑटो रिक्शा एक आधा किलोमीटर के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा ये पर्यावरण के तरफ दिया हुआ हमारा एक कंट्रीब्यूशन रहेगा दूसरी बात है कि जब भी हम चीजें इस्तेमाल करते हैं कौन सी भी चीज हो आपका कपड़ा हो आपका जूता हो खाना हो पेन हो पेंसिल हो इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम इसका दुरुपयोग करेंगे जैसे मैं हमेशा पे इसका एग्जाम्पल देता हूँ साबुन का जब मैं ट्रेवल में जाता हूँ तो जहाँ साबुन यूज करता टुकड़ा भी रहेगा तो मैं मेरे साथ लेके आता हूँ और जब घर में आता हूँ तो उसका इस्तेमाल कर देता हूँ अगर मैं वही साबुन फेंक दूंगा क्या हो जाएगा मैं मार्केट में जाकर दस रुपए मेरे लिए कुछ बात नहीं है लेकिन वो दस रुपए का साबुन मैं फिर खरीदी करूंगा इसका मतलब है कि हम अगर जितनी डिमांड मार्केट में करेंगे उतना ही नेचुरल रिसोर्स आदमी को इस्तेमाल करना पड़ेगा नई नई चीजें बनाने के लिए तो इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रेशर बहुत यानी बहुत बड़ा प्रेशर हमारे मिश्रिक ऊपर आ रहा है बिल्डिंग है जो भी हम दिन में पूरे जो चीजों का इस्तेमाल करते है चाहे हो या पानी हो उसको तो हमें क्या अच्छे तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए उसका वेस्टेज नहीं करना चाहिए तीसरी बात यह है कि देखो अभी प्राणी भी है हमारे पर्यावरण का बहुत सारा अच्छा हिस्सा है अगर प्राणी नहीं है तो पर्यावरण बचेगा ही नहीं इसलिए प्राणी जो हमें बढ़ाना चाहिए संख्या जो है उसकी जो है संख्या बढ़ानी चाहिए जब मैं बचपन मैंने लास्ट टाइम बताया कि जब मैं तो कम से कम पांच सौ गाय हमारे गाँव में रहती थी अभी मैं जब गाँव में जाता हूँ तो हार्डली पचास भी नहीं है लोगों को पूछा तो बोलते हैं कि अभी परिवर्तन नहीं है नॉट इकोनॉमिक टू जानवर के लिए अगर ऐसा अगर हम सोचेंगे तो क्या हो जाएगा अगले जनरेशन को हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो इसलिए अगर अच्छा पर्यावरण हमारे लिए आगे चल चाहिए नेक्स्ट जनरेशन को चाहिए तो जो भी हम आजकल ऊर्जा यूज कर ऊर्जा का अच्छी तरह से चलना चाहिए अगर ऊर्जा का अच्छी तरह से हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा अननेसेसरीली ऊर्जा का दुरुपयोग हो जाएगा और नेक्स्ट जनरेशन को हम कुछ दे पाएंगे तो आज की जो सीमा है मुझे लगता है कि निसर्ग ने हमें बहुत सारा अलार्मिंग दे चुका है तो अलार्मिंग जब दे चुका है निसर्ग तो उसके तरफ से उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए नमस्कार आप सुन रहे मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग बाबा साहब बिडवे सर को सुन रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही है उनका एक एक्सपीरियंस है काफी चीजें जो है वो बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं और उस पर मनन चिंतन करके हमें जो है सही सोल्यूशन भी देते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडी मोट वन सुनते रहो मुस्करा रहो तुझ से सासों की तुझमें रवानी मैं ना रहा तो रहेगा गान पानी मुझ से साम की तुझमें रवानी मैं ना रहा तो रहेगा गान पानी समझ ही न पाया मैं हरा फिर भी काटा गया तुझको नजर भी न आया मैंने दिया तुमको फल फूल छाया तू तो समझ ही न पाया हरा फिर भी काटा गया तुझको नजर भी नया निर महिया है तू बेश है होता न शर्मिंदा है ना काटो मुझे दुखता है है मुझको बचा लेरी दुनिया जहां से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या मुझको बचा लेरी दुनिया जहा जाऊ मैं सबका का भला हर हाथ से एक पौधा नया लग जाए फिर और क्या थोड़ी सी थोड़ा सफानी ग्राइस में क्या लगता है ना काटो मुझे दुखता है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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं नेचुरल डिजास्टर के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं तो सर एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग साइक्लोन की बात करते हैं सुनामी की बात करते हैं तो ये सारी चीजें क्यों आती है अभी जो सुनामी है अभी सुनामी आती है सुनामी मैंने बड़ी लहर समुद्र में जब वाइब्रेशन हो जाता है या अच्छा। नीचे जब आर्थवेक हो जाता है भूकंप हो जाता है तो उसकी जो ऊर्जा है ऊर्जा जब ऊपर आ जाती है पर्यावरण में जाती है तो उसी वक्त बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में उठ जाती है उसे हम कहेंगे सुनामी अभी भूकंप क्यों आता है क्योंकि अगर हम पृथ्वी के बारे में सोचेंगे तो पृथ्वी के अंदर बड़े बड़े पत्थर से रॉक से अलग अलग प्रकार के और उसके अंदर भी बड़ी बड़ी आ, मुझे लगता है अगर हिमालय अगर हम वहां से अगर पूरी मट्टी हटाई जाए हटाएंगे तो क्या हो जाएगा उसका वहां का जो वेट है वजन है वो कम होता जाएगा तो एक जगह पर अगर हम बांध बांधेंगे तो दूसरे जगह पर उसका असर हो जाएगा शायद हम अगर हमारे देश में इंदौल में भारत में अगर बांध बनाए तो उसका असर हो सकता है जापान में हो उसका असर हो सकता है अमेरिका में हो तो दूसरी जगह पे उसका असर हो सकता है तो आज जो भी विकास के नाम पर जो भी कर रहे जो भी अभी आप देखिए कि शहर के आजू बाजू में अब जाइए जितनी भी इंडिया थी बराबर है जितनी भी जो माउंटेन थे तो उनको हमने नोचा है आधे आधे तक वहां के पत्थर है वहां की मटी है वहां के भर ट्रक के हमने क्या किया है बड़े बड़े रेलों का निर्माण किया है रास्तों का निर्माण किया है या ब्रिज का निर्माण लेकिन उसकी वजह से क्या हो रखी? है जो इंबैलेंस से इंबैलेंस पृथ्वी के ऊपर हो रहा है और उसकी वजह से आगे चलकर भूकंप हो या साइक्लोन हो ज्यादा ज्यादा आने का यहाँ खतरा है अभी जो हमारा क्लाइमेट है जो हमारा हवामान है उसके अंदर इतना बदलाव आ चुका है की जो क्लाइमेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी उसका अनुमान नहीं लगा पा रहा कभी कभी लगता है कि वो डिक्लेयर करते कि आज बहुत बारिश होगी कभी होती नहीं है कभी लगता है कि आज बारिश नहीं होगी तो वहां कम से कम तीस चालीस सेंटीमीटर की बारिश तो ये जो इतना बदलाव आ चुका है कि आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाइए तो आपको क्लाइमेट में अभी जो बदलाव है दिखाई देगा आपको ये बहुत ही खराब बात हमारे जीवन के लिए है तो इसीलिए अगर अर्थवेग आगे चलकर नहीं होना चाहिए देखो अगर अर्थवेग हो जाएगा तो नेचर हमें पहले सूचना देता है मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको मालूम है इस सभी को कि लातूर में एक किलारी गांव है और किलारी में बहुत बड़ा भूकंप आ चुका है बहुत साल पहले तो वहां छह महीना पहले वहां एक शिवजी का मंदिर है मंदिर का जो गावारा होता है उसके अंदर से पहले छह पहले आवाज आता था लोग घबर गए थे कि ये आवाज क्यों आ रहा है किसी ने ध्यान नहीं दिया फिर अल्टीमेटली शासन ने या वहां के जो अथॉरिटी उन्होंने वहां पुलिस को बंदोबस्त रखा अगर कोई सोचता था कि अरे अंदर से आवाज आ रहा है तो कुछ कुछ गड़बड़ होगी जोआलॉजिस्ट अगर अगर वहाँ थोड़ा होता था, था तो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारी जो पानी देयी है जो लोग मर चुके हैं तो उनको हम कम कर सकते थे तो ये नेचर जो है सोचता है अगर कोई सा भी तरीका हो प्राणियों के दौरा हो पंचु के दौरा हो या वाइब्रेशन के दौरा हो या आवाज के दौरान लेकिन वो हम हमें जानना चाहिए तो ये जब भूकंप आएगा तो 100 परसेंट हमें जानकारी मिलती है लेकिन हम दूसरे जगह पे ध्यान नहीं देते और इसलिए आजकल बहुत जगह पर बड़ा नुकसान हो रहा है सुनामी के बारे में सेम है उसके बाद साइक्लोन के बारे में सेम है अगर आगे चलकर सुनामी का खतरा हमें बोलना नहीं चाहिए या साइक्लोन वाद उसका भी खतरा ज्यादा नहीं चाहिए तो मुझे लगता है की जो हमारे पर्यावरण बैलेंस ऑक्सीजन हो कार्बन डाइऑक्साइड हो नाइट्रोजन हो डस्ट पार्टिकल्स हो या ह्यूमिडिटी हो आरद्र इसका अगर बैलेंस अगर हमें रखना चाहिए तो मुझे लगता है की सब लोगों ने दो चीजें हम कम से कम करना चाहिए पूरे लाइफ में एक, तो, एक पेड़ लगाना चाहिए दो पेड़ लगाना चाहिए उसको खड़ा करना चाहिए एक बात और दूसरी बात है की जो चीजें हम यूज कर रहे उसका इस्तेमाल कर रहे तो उसमें रोक लगाना चाहिए चीजें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है लेकिन उसका सही उपयोग करना चाहिए पेपर हो उसका दुरुपयोग नहीं खाना हो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए व्हीकल हो हमारा चूज़ हो तो अगर हम उसका दुरुपयोग तो नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पर्यावरण की तरफ हो सकता है और पांच दस साल पंद्रह साल के बाद हो सकता है कि जो पहला नेचर था एक पचास साल पहले वाला नेचर हम तो उसको अच्छे तरह से रिकवर कर सकते हैं जी सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा फील हो रहा है ये आगे बढ़ते हुए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आपने सुनामी के बारे में बताया और जो साइक्लोन है वो सब सेम तरह से आता है और उसके पहले अलार्म मिल जाता है लेकिन बात आती है कि वो अलार्म को समझने के लिए किस तरह के लोग चाहिए कि जैसे उदाहरण दिया आपने लातुर का तो अभी मैं अलर्ट हो क्योंकि जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं अलर्ट रहता हूँ जब भी मैं रास्ते पर चलता हूँ तो व्हीकल आता है उसके बारे में अलर्ट चलता हूँ मैं जब रास्ते पर चलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ एक बिजली का खंबा है नीचे सड़ा तो नहीं है अगर सड़ गया तो एमएससी जो भी अथॉरिटी उनको बोलना चाहिए कई जगह पे पेड़ है पेड़ तो बिल्कुल झुके है या उसकी जो नीचे वाली जो रूट्स है पूरे ओपन हो चुके हो सकता है कभी थोड़ी हवा जाए तो ये पेड़ गिरेगा आदमी को ऊपर गिरेगा रोड के ऊपर नुकसान तो ये अलर्टनेस हर आदमी के अंदर चाहिए जब मैं रास्ते पर निकलूंगा जब मैं कई एक आप लोगों लोग एग्जांपल बता देता हूँ कि 15-20 साल पहले मैं माउंटेन में ऐसा ट्रेकिंग के लिए गया था और शाहपुर तालुका है हमारे थाना डिस्ट्रिक्ट में वहाँ एक बड़ा घाटगर नाम का एक डैम है तो जब हम चल रहे थे तो मैंने देखा कि अरे यहाँ तो इतना बड़ा एक बड़ा पत्थर है यानी एक टोक है तो ये बांध तो नीचे हो रहा है और जो इंजीनियर है उसने कैसा नहीं देखा जब मैं जून में गया था और जुलाई में न्यूज आ गई कि वो जो बड़ा पत्थर था जो किनारा था वो नीचे गिर गया और दो चार लोग उसके अंदर दब गए थे तो ये जो भी अगर मेरा पेशा इंजीनियर है तो मुझे पहले अलर्ट होना चाहिए वहां की जो ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए एक मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं तो रास्ते पर जाने के बाद भी मुझे बहुत सारी चीजों का वहां ध्यान देना चाहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी और जितना हम लोग अनुभवी बनते हैं चीज़ों को समझने लगते हैं प्रैक्टिस करते हैं चीज़ें अपने आप हमें समझ में आने लगता है लेकिन बात यही है कि उस पर आपको डिसीजन लेना होगा और उन चीजों को ठीक से करना भी होगा नहीं तो किसी न किसी व्यक्ति का या हमारा कुदरत का नुकसान हो सकता है तो इन नुकसानों को बचाने के लिए हमें अलर्ट रहना है बहुत ही अच्छी बात सर ने बताया है आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आ रहा है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आज जैसे कि ग्लोबली इसपे बात हो रही है जो प्राकृतिक संसाधन है कुदरत की जो भी चीजें हमारे पास में है वर्ल्ड लेवल पे इस पर बात चल रही है लेकिन इस पर बात करने के बाद कि कितने समय तक ये चीजें हम लोग कम कर सकते हैं कुछ अंदाजा ही हो सकता है या कैसे इसको हम लोग मापदंड कर सकते हैं कुछ ऐसे देखिए अब हमारा जो देश है तो अभी जो विकसित जो देश है यूरोपियन कंट्रीज वगैरह है वो हाँ हा। क्या करते हैं कि हमारे देश में ही यहाँ चीजें बनाते हैं यानी प्रदूषण हाँ यहाँ छोड़ जाते हैं जो बाकी की जो चीजें यहाँ छोड़ जाते है और अच्छा जो माल है या जो चीजें है वो लेके जाते हैं अब हमारे महाराष्ट्र में गोवा है गोवा से पूरा जो लोहो खनिज है जिसे हम लोहा बनाते हैं तो सब वहा जापान जा रहे हैं। अगर हम ऐसा बेचते रहेंगे ये बातें हैं, बेचते रहेंगे और किसी का भी नियंत्रण नहीं रहेगा अभी कोयला हम कितना निकाल रहे हैं, आगे चलकर समझो एक पच्चीस चालीस साल तक ही कोयला चलेगा पेट्रोल डीजल है पच्चीस साल चालीस तक चलेगा तो ये सब इसका इस्टिमेट पहले करना चाहिए रिकवर तो हम कर सकते हैं रिकवर करने के लिए बहुत सारा टाइम जाना चाहिए दस पंद्रह बीस पच्चीस साल भी हो सकते हैं क्योंकि पिछले पच्चीस तीस सालों में पूरा जो संसाधन है हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया बड़े पैमाने पे अगर आपको बड़े पैमाने पे अगर ये रिसोर्सेज यूज हम करेंगे तो क्या हो जाएगा बीस पच्चीस साल में पूरा पेड़ काट कर हम बाकी कुछ नहीं रहेगा अगर कोयला हम खदानों से निकालेंगे तो कुछ नहीं रहेगा पेट्रोल डीजल निकालेंगे तो आगे पचास साल में क्या करेंगे तो इसलिए हमें अभी से ही शुरुआत करना चाहिए कि देखो अगर पेट्रोल डीजल जलाने से या कोयला जलाने से सोलर एनर्जी है ना जो सूरज से जो ऊर्जा आती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए अभी गवर्नमेंट ने जो भी व्हीकल्स है आदेश देना चाहिए कि कोई भी कंपनी पेट्रोल डीजल का गाड़ी नहीं बनाएगा बनाएगा तो खाली सोलार के ऊपर जो चलेगा वो बनाएगा अगर यहाँ तक अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है की आने वाले तीस चालीस साल में कुछ ना तो कुछ हम आगे वाली पीढ़ी को रख सकते पेड़ के बारे में हो मट्टी जो है देखिए मट्टी बनाने के लिए एक सेंटीमीटर मट्टी बनाने के लिए सौ साल लगते हैं अगर हम पेड़ काटेंगे पूरी मट्टी भाई के अगर समुद्र में चली जाएगी तो क्या हो जाएगा आगे चलकर आदमी को खाना भी नसीब नहीं होगा एक टाइम का अगर सब मट्टी चली जाए तो खेती कहाँ से करेंगे हम तो मट्टी को भी बचाना है जो भी हमारे जमीन के अंदर हमारे देश में जो भी कोयला है जो भी आ, अलग अलग प्रकार के संसाधन है उसको बचाना चाहिए इस्तेमाल तो करना चाहिए लेकिन उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए मैक्म उसका इस्तेमाल मुझे लगता है कि करना चाहिए जी सर बहुत अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे दोस्तों को ये बात आपकी पसंद आई है आ, एक और बात करता हूँ मैं जैसे कि हम लोग सब इंडिविजुअल तौर पर भी इन चीजों को फील तो कर रहे हैं ग्लोबली भी इन चीजों को समझ पा रहे हैं तो इसके साथ में समाज का क्या उपदेश हो सकता है सोसाइटी या समाज में हम लोग रहते हैं तो हमारा दायित्व क्या बन सकता है किस तरह से हम इन चीजों को रोक सकते हैं क्या रोल हमारा होना चाहिए उसके बार देखिए समाज का दायित्व यानी समाज यानी हम ही है इंडिविजुअल हम सब लोग समाज में रहते अगर अभी मैं मेरे घर में एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया है तीन चार महीने तक वो बारिश का पानी भी इस्तेमाल करता हूँ कपड़ा धोने के लिए नहाने के लिए मेरा गाड़ी धोने के लिए सब करता हूँ अगर ये छोटी चीज अगर हर सोसाइटी अभी मुंबई में देखिए हजारों पाँच दस बीस हजार सोसाइटीज है जयपुर में है दिल्ली में हर आदमी सोचेगा की नहीं भाई जो गवर्नमेंट का पानी लेने ले के बजाय अगर दो चार महीना अगर हम बारिश का पानी इस्तेमाल करेंगे इकट्ठा कर सकते ड्रम में हमारे टाकी में इकट्ठा कर सकते छोटी छोटी पाइपलाइन अगर देखो प्लास्टिक का पाइप आज कर सस्ते में मिलते वो कर अगर हम टाकी में पानी इकट्ठा करेंगे और उसका इस्तेमाल दो चार महीना करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा प्रेशर हम जो नेचर के ऊपर है हम वो कम कर सकते दूसरी बात है कि समाज में अब देखिए समाज यानी हामी है सब तो अगर हमें आगे जनरेशन को कुछ देना है तो सबक आना चाहिए अगर बड़ी सोसाइटी देखो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे आज देश में है। हमारे कम हम करोड़ों लोग रिटायर है अगर रिटायर होने के बाद घर में बैठने की वजह अगर उन्होंने सोचा कि नहीं भाई हम जब तक जिंदा है तब तो तक तो हम कुछ ना कुछ पर्यावरण के बारे में हम उसकी सेवा करेंगे अगर वो आदमी बाहर जाकर अगर लेक्चर देगा बाहर जाकर किसी को मोटिवेट करेगा बाहर जाकर खुद एक पेड़ लगाएगा पौधा लगाएगा, तो मुझे लगता है कि सबका सोसाइटी का, का दायित्व है कि हर चीज को हमें क्या करना चाहिए उसको बचाना चाहिए उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए तो सोसाइटीज हैं, उन्होंने रेन वाटर हर विश्व करनी चाहिए सोसाइटीज हैं, उन्होंने जो हमारा गार्बेज है उसका अच्छी तरह से उसका जो मैनेजमेंट करना चाहिए सोसाइटी है तो सोलर एनर्जी का प्रयोग सोसाइटी ने करना चाहिए सोसाइटी है तो एक गोरवेल निकाल कर जो भी बारिश का पानी उसके अंदर छोड़ना चाहिए ये सब चीजें बहुत सारी चीजें हम सोसाइटी के द्वारा या सब लोग इकट्ठा आकर हम कर सकते हैं अभी महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मुहिम चला रहे है गवर्नमेंट है बहुत सारी एनजीओज है तो मुझे लगता है की जब बारिश आ जाती है तो बहुत सारा पानी अभी इकट्ठा हो चुका है और पांच सात सात साल के बाद मुझे लगता महाराष्ट्र में पानी की किल्लत बिल्कुल नहीं आएगी तो समाज का दायित्व भी है कि जो अभी हमारे घर में पानी आ रहे है तो उसको बचाना चाहिए हमारे घर में फ्रूट आ रहे तो हमें प्लास्टिक के थैली में तो हमें लोगों को मोटिवेट चाहिए। भेस का, जादा -जादा उन्होंने करना चाहिए अगर जब तक हम ये मोटिवेशन लोगों को नहीं करेंगे तो मुझे लगता है की आगे चलकर हमें बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जी सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अच्छा करता हूँ ये छोटी छोटी बातें है लेकिन काम की है और हम सभी लोग अगर जैसे कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है बिल्कुल उसी तरह मुझे लगता है कि हम लोग अपने आदतों में और अपने सोच में थोड़ा बदलाव करके थोड़ा सा अगर इन चीज़ों को मिलके करेंगे तो आसानी से हम इन चीज़ों को कर पाएंगे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में बाबा साहेब बिड़वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छी बातें वो बता रहे हैं आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं उसके बाद फिर से सर से बात करेंगे आप सुना है रेडू मधुमन नाइनटी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मस्क आते रहो गंगा तेरा पानी अमृत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 So good. Cool.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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही कि किस तरह से हम कुदरत को बचा सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं और उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जितना हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फिर से अम, कैसे हम लोग बचा सकते हैं रीयूज कैसे कर सकते हैं उस पर हम लोग बातें कर रहे थे सर से और बहुत ही छोटे छोटे टिप्स आपको बताया है सर ने कि एक समाज समाज का अहम हिस्सा है इंडिविजअल तौर पर भी हम समाज से जुड़े हुए हैं और समूह के रूप में भी हम समाज से जुड़े है, तो हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग की बातें उन्होंने बताया महाराष्ट्र का एग्जाम्पल भी दिया और खुद का भी अपने सोसाइटी का भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया और खुद भी एक वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में किस तरह से वो काम कर रहे हैं वो भी बताया तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि जब भी बात होती है जब भी कुछ ऐसी बड़ी समस्याएं आती है तो उसमें युवाओं की तरफ काफी लोगों का ध्यान रहता है तो सर मैं यही जानना चाहूंगा कि हमारे युवा साथी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं और जो युवा हमारे देश में है वो पर्यावरण के क्षेत्र में किस तरह से काम कर सकते हैं उनके लिए क्या विचार देखो कौन सा भी देश हो अगर उस देश का अगर हमें अच्छी तरह से विकास करना है तो पहले हमारे युवाओं का विकास होना चाहिए तो और युवाओं का विकास होने के लिए हमें एक दो चीजों के ऊपर ध्यान देन देना चाहिए एक उनका जो मानसिक विकास है वो अच्छी तरह से होना चाहिए और उनका जो शारीरिक विकास है फिजिकल फिटनेस वो भी अच्छा होना चाहिए युवा वर्ग हमारे देश में बहुत है लेकिन कभी कभी लगता है कि हम जैसे मैं अभी सीनियर हूं मेरा फिफ्टी सेवन एज है तो हम ही कहीं कम पढ़ रहे कि ये युवाओं को दिशा देने के लिए हम ही कहीं समाज हो हमारा देश हो या हम सब है हम कम पढ़ रहे कि ये युवाओं को दिशा देने के बाद उनसे काम करवा नहीं रहे तो मुझे लगता है कि अगर सब हमारे जैसे सब लोग इकट्ठा आ जाए और अच्छी तरह से युवाओं का इस्तेमाल हमारे देश का पर्यावरण सुधारने के लिए अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए होगी मैं हमेशा जब मैं क्लास में जाता हूँ तो बच्चों के साथ बातें करता हूँ और उन्हें समझा देता हूँ कि अगर पर्यावरण को अगर आपको कुछ देना है तो चीजों का गलत इस्तेमाल मत कीजिए अगर पर्यावरण को अगर आपको कुछ देना है तो पैदल सीखना चलना सीखिए क्योंकि अगर कॉलेज आने के लिए एक किलोमीटर दो किलोमीटर आपका मकान दूर है तो डेली पैदल आइए पैदल आने के बाद एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी उसके बाद मम्मी डैडी ने जो भी पैसा आपको दस बीस रुपए टैक्सी के लिए दिया है रिक्शा के लिए उसकी बचत आपके लिए हो जाएगी उसका वो बच्चे इस्तेमाल भविष्य में अच्छे काम के लिए आप कर सकते हो अगर आप रिक्शा करके आओगे तो क्या हो जाएगा पर्यावरण के अंदर जो प्रदूषण है हवा का वो प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा तो ये छोटी बातें लेकिन युवाओं ने ये करनी चाहिए दूसरी बात है कि बहुत सारे युवा मंडल है अगर युवा मंडल है बहुत सारे युवा मंडल पिकनिक के लिए चले जाते हैं मैं देखता हूं मुंबई में हो बारिश जब आती है तो सब युवा है बाहर जाएंगे खाएंगे पियेंगे प्लास्टिक उधर फेंकेंगे बचा हुआ खाना फेंकेंगे और फिर शाम को घर आएंगे तो मुझे लगता है ये अगर हम हमारे युवा अगर ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि आगे चलकर हमारे ये पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान होना चाहिए हो जाएगा तो मैं सब युवाओं को एक ही एक नुकसा दे दूंगा कि अगर आपको आगे चलकर अच्छा जीवन चाहिए क्योंकि आजकल देखिए कि 21 साल का युवा है उसको डायबिटीज है 22 साल का युवा है उसको हार्ट अटैक आ रहा है अगर इससे बचना है आगे चलकर अगर अच्छा आपको जीवन जीना है तो आज से ही आप हर युवाओं ने एक घंटा हमारे पर्यावरण के लिए देना चाहिए भले आप पैदल चल के आप दीजिए या हो सकता है कि एनर्जी ऊर्जा का जो सेविंग कर है करके दीजिए वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम कीजिए या एक पेड़ लगाया दो पेड़ लगाया अपने इलाके में उसको पानी डालिए उसको खाद उसको बड़ा करने का प्रयास कीजिए तो अगर बाइक चला रहे हो तो कम से कम बाइक का इस्तेमाल करो अगर हर हमारा युवा अगर ये छोटी छोटी बातों में अगर उसमें हिस्सा लेगा ले रहे बच्चे लेकिन बड़े पैमाने पर लेना चाहिए क्योंकि आजकल हमारी जनसंख्या एक करोड़ है अगर उसमें से पांच परसेंट दस परसेंट युवा काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा कम से कम एटी फाइव परसेंट नाइन्टी परसेंट युवा अगर इसके अंदर हिस्सा ले लेंगे पर्यावरण के बारे में तो मुझे लगता है कि एक अच्छा काम हो जाएगा आ, हर साल बारिश आ जाती है वो बारिश का पानी हमें इकट्ठा करना चाहिए हमारे महाराष्ट्र में हर साल जो मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का काम देखता हूँ हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी का तो ओनर बंधारा यानी सीमेंट के गोने में मट्टी डालकर हम हमारे जितने भी कॉलेजेस है हर कॉलेज दो या तीन ओनर बंधारा जब कैंप होता है द सात दिन का निवासी शिविर होता है उसके अंदर वो काम कर दे अगर ये युवा संगठन हर जगह पे जाकर एक छोटे छोटे बांधों का निर्माण करेंगे अपना एक गुट बनाकर एक एनजीओ पकड़कर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि पानी इकट्ठा रहेगा पानी इकट्ठा रहेगा तो पेड़ बढ़ेंगे हरियाली आ जाएगी और जो सौ साल पहले जो हमारा पुराना इन्वायरमेंट था जो पर्यावरण था तो मुझे लगता है कि युवाओं के द्वारा हंड्रेड परसेंट हम कर सकते और आखिर मैं युवाओं को कहूंगा कि जो भी हमारे युवा जो भी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए नहीं तो एक ने दो वॉच लिया एक ने चार मोबाइल लिया दूसरे ने पांच मोबाइल लिया एक के पास पचास जूते हैं एक पास दस कपड़े के जोड़े, है तो मुझे लगता है कि इससे नुकसान देश का होने वाला है ये पर्यावरण का नुकसान होने वाला है अगर युवाओं को मैं कि अगर आपको अच्छा पर्यावरण को कुछ देना है तो लगता है ऊर्जा की आप एक बचत कीजिए एक साल कम से कम या जन्मदिन के ऊपर एक पौधा लगाकर उसको बड़ा कीजिए ताकि आने आने वाले आने वाले युग में में जो समय में मुझे लगता है कि सभी को उसका फायदा हो सकता है जी सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे युवा साथियों को अगर सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा कि सर ने जो चीजें बताई हैं हमें उन सभी चीजों को थोड़ा सा फिर से रिवाइव करके जितना हो सके हमारे से करना है जितना हो सके नहीं कह सकते हम लोग क्योंकि करना ही पड़ेगा अगर नहीं करेंगे तो फिर उसका नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ेगा तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपेंट इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में भी लाना होगा तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छी ही अच्छी बातें हो रही हैं बाबा साहेब बिड़वे से और ख़ुद बहुत समय से इन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ें भी इन्होंने लोगों के साथ शेयरिंग किया है तो मैं चाहूंगा सर आपका इस पर्यावरण के साथ आपका जुड़ना कैसे हुआ कैसे आप इस फील्ड के साथ जुड़े उसके बारे में आपका थोड़ा सा इतिहास बताइए हाँ, हाँ, मेरा तो जो जन्म है या जब महाविद्यालय तक मेरा जो पढ़ाई हो चुकी है मेरे गांव में हो चुकी है तो बचपन से नेचर में मैं नदी में तैरा हूं कुएं में तैरा हूँ गाय भी चराय है खेती में पूरा काम कर चुका हो तो एक तो ये ये है और जब हम छोटे थे तो पेड़ के ऊपर जाकर आम खाते थे बेर खाते थे जामुन खाते थे ये जो बचपन जो था मेरा अभी पूरे गांव में गया अभी देखो मेरे ने जनरेशन है मेरे बच्चों को ये सब चीजें करने के लिए नहीं मिली है क्योंकि वो शहर में रहते हैं शहर में तो ये सब चीजें नहीं मिलीगी एक बात है और दूसरी बात है कि मेरा जो विषय है वो जोग्राफी है भूगोल और मेरे महाविद्यालय में जो मैं पढ़ाता हूँ वही मेरा एक सब्जेक्ट है पर्यावरण अभ्यास तो ये नॉलेज मैंने लिया और मुझे मालूम है कि जब मैं छोटा था तो रेगुलर बारिश आती थी हमारे महाराष्ट्र में मुर्ग नक्षत्र बोलते सात जून को पहली बारिश आती थी सात यानी सात जून को अभी कभी पंद्रह को आते कभी बीस को आते कभी पच्चीस जून को आते हैं कभी जुलाई में आ जाती है तो ये हमने देखा है पहले हम गाय भी देते अच्छा दूध हमने खाया है जो अच्छे अनाज थे पहले अभी तो आजकल हाइब्रिड हो है जाता तो मैंने वो अनाज खाए अच्छे आम खाए अच्छे फलों का हमने सेवन किया तो वो जो यादें हैं पचास साल पहली या एक पैंतालीस साल पहली तो ये भी मुझे अभी भी याद है तो मैं देख रहा हूँ कि कितना फर्क आ चुका है 1950 का जो जमाना था जो पर्यावरण था और आज 2017 का जो पर्यावरण है जो मेरी जनरेशन ने वी आर विटनेस तो हम देख रहे हैं कि अभी आगे चलकर क्या हो जाएगा तो इसलिए मुझे नॉलेज है मैं हमेशा शेयर करता हूँ हमारा जो राष्ट्रीय सोजना का यूनिट है हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी का कम से कम पैंतालीस हजार एन एस हमारे सात डिस्ट्रिक्ट में तो हर साल हम हर हमारा कॉलेज 50 कम से कम 100 पेड़ लगाता है उसको जिंदा रखने की कोशिश करता है तो ये मैं देखता हूँ इसका कारण है कि मुझे मालूम है कि हमारा जो जीवन है हमारा क्वालिटी लाइफ जैसे हम कहेंगे अगर हमें अच्छा क्वालिटी का जीवन चाहिए तो हमें अच्छा क्वालिटी का ही पर्यावरण चाहिए अगर पर्यावरण की क्वालिटी बिगड़ जाएगी तो हमारा जीवन भी पूरा बिगड़ जाएगा इसलिए आज देखिए कि कैंसर का प्रमाण बढ़ चुका है बीमारियों का प्रमाण बढ़ चुका है मुंबई जैसे शहर में डेंगू मलेरिया के साथ हमेशा आ जाती है तो मुझे लगता है कि फिर साइंस हो हमारी तकनीकी हो या हमारा जो विकास है कहाँ है हमारा अगर हम खाली डेंगू के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए और सोचने के बाद भी वो करना चाहिए अगर मुझे ज्ञान है तो अगर मैं करूँगा नहीं तो क्या वो ज्ञान का फायदा नहीं है बहुत सारी चीजें मुझे मालूम है बहुत सारी चीजें गलत है मुझे मालूम है लेकिन लोग करते हैं आजकल तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो भी आपको पर्यावरण को देना है तो अच्छी चीज देनी चाहिए और खुद का वहाँ एक सहकार्य या कॉन्ट्रीब्यूशन वहां होना चाहिए जी सर बहुत ही अच्छी बात अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कुदरत के साथ का मुझे लगता है कि हमारे सभी यूथ जो है इन चीज़ों को सुनकर शायद सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ होगा उस समय तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया और जाते जाते मैं कहूँगा सर हमारे इस रेडियो मधुबन के माध्यम से हम लोग बीच बीच में ब्रेक में गाना सुनाते हैं और संगीत के साथ आपका क्या ताल्लुक़ है और कौन सा एक गीत जो आपको बहुत पसंद आता है उसके बारे में बताइए आ, मुझे तो हमेशा जो देशभक्ति पर गाने बहुत सारे मैं सुनता हूँ और हमेशा मैंने कहा कि लास्ट टाइम में कहा था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे होते ये बहुत मुझे आ, गाना पसंद है और जाते जाते में मधोबन आपका रेडियो और समय की मांग में आपने मुझे दोबारा बुलाया और मेरा जो एक्सपीरियंस था निजी एक्सपीरियंस था शेयर करने के लिए आपने मौका दिया इसके लिए मैं आ, धन्यवाद दूंगा और आ, ओम शांति सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात बातें आपसे हुई आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करते हुए और हमारे सभी लिसनर्स को भी बहुत अच्छा फील हुआ होगा और मैं एक बार फिर से हमारे सभी लिसनर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो थोड़ा सा उसे लिख के रखें और उनमें से कुछ परसेंटेज जो आप कर सकते हैं आपकी सोसाइटी में कर सकते हैं तो ज़रूर करिए और हमें रिप्लाई कीजिए कि हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बातें सुनी थी और ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को बहुत सारी खुशियाँ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 सुधूर हो जाता है खुशियों के कमल मुस्काते हैं खुशियों के कमल मुस्काते हैं सुन के रहट की आवाजें सुन के बहट की आवाज क्यों लगे कहीं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 धरती पे हलमता अंगड़ाइयाँ लेती है लेती है क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है जो जीवन का सुख देती है उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती नानक का, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ हैं अमन के फूल यहाँ गांधी सुभा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 be mm -hmm.